भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय श्री श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री गौर गोविंद अष्टकालीन लीलास्मरण ग्रंथ की जय श्री नाय गौर हरिव श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधारमण हरि गोविंद जय जय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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गो गो राहारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमनि बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाये ओम जयत पराषट सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यस्कमगल वाग्म ममृत जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लतकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धामम नमा तत्दय से प्रेरणया तो बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्य वंदेहगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीरूप श्री श्री साग्र जाते सह गणरघुनाथ सजीव साइम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यीराधाकृष्ण <coughs> <coughs> <coughs> श्री सहगणललता श्री अज्ञानित मरांध्य ज्ञाजनशलाकया चक्षुरमीलिम ये नो तस्म श्रीगुर्व नम अनर्पित चरी चरातुणयावतीर्णकल सामपयत मुन्नतोज्वलसा स्वभक्तिश्रिय हरिपुरटसुंदरद्विकी सदा हृदय कंद स्फुर तवशीनंदन निरयासश्यामि पर्णतिरमित प्रेम लक्ष्मीभरा साक्षात्कार अखिलमधुरिमा संपदा संप्रदाय गांी विभ्रम उपचितरश्चाण चरंबो भूयादीर नारी कुचकटाकृति मंगलायो नारायण नमस्कृत्य नरम चरोतम देवीं सरस्वती व्या तयमदीत वाचाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता नाम पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मतेर्दया द्राकृंदावरिताय गौर हरिदेव परम मंगल श्री गौरगोविंद अष्टकाली लीला स्मरण श्री परम पूज्य कृपासुद बाबाजी महारेज और सिद्ध श्री रामकृष्ण दास बाबाजी महारे बड़े बाबाजी महारे पंडित बाबा दोनों का परम परम हृदय यहाँ विराजमान जितने भी श्री भागवत निवास के संतगण उनके श्री चरणारूण में कूटकुटबंधन जो अष्टकालीन लीला का सर्वदा स्मरण करते हुए विराजमान हैं अष्टकालीन लीला के स्मरण में आज सायंकालीन लीला उसका गायन करें। श्री सायंकालीन लीला श्री प्रियालाल की और श्रीमंत महाप्रभु की सायकाल छः बजे से लेकर के और आठ चौबीस तक ये लीला विराजमान है छ बजे से आठ चौबीस तक सायंकालीन लीला है श्री महाप्रभु श्री नवद्वीप में आप सायकालीला का स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए महाप्रभु जब श्री नुकुंज में प्रवेश करेंगे भावना में उस समय उनके अनुगत जो भक्तगण हैं वे भी श्री महाप्रभु के साथ में ही मंजिली स्वरूप में प्रवेश करेंगे श्री ब्रजलीला में गौलीला के करोड़ में गोद में श्री कृष्ण लीला विराजमान हैं और श्री कविकर्णपुर गोस्वामी पाठ उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं कि सायम तनीम कृष्ण मनोज्ञ लीलाम स्नासनाद्याम ही मुहुर् विचिन्त्य स्वक्त मध्य न करोत नित्यम पाम यो मनस्तम भज गौर चंद्रम श्री श्यामचंदर गोचारण करके लौट करके आ गए हैं यशोदा जी ने उनका स्वागत किया है श्रीमद महाप्रभु उसी सायंकालीन लीला का, का स्मरण कर रहे हैं तो सायं तनिम कृष्ण मनोज्ञ लीला कृष्ण की परम मनोहर जो लीला स्नान स्नानाशनाद्यम आपने स्नान किया स्नान करने में बड़ी देर लगा रहे हैं श्री यशोदा जी को चिंता है बोल कन्हैया भूखा होगा भूख लग रही होगी इसलिए श्री जितनी भी गोपिका गण हैं श्री राधा रानी की सखीगण और जो नंद भवन की दासी गण हैं उन सबों को कह रहे हैं राधा श्री यशोदा जी ने आदेश प्रदान किया कि तुम कृष्ण को जल्दी से स्नान कराओ मैं स्नान कराऊंगी तो रसोई में देर होगी इसलिए स्नानासनाद्यान कन्हिया को स्नान कराने के लिए भेज रहे हैं अब ये चंचल श्रोमणी कभी स्नान करके श्रृंगार करके आप भोजन करके कुछ जलपान करके कभी इस अथाई पे बैठे कभी उस पेड़ के नीचे बैठे कभी उस चौखट के कोई गोप गोप जो हैं उनकी चौखंडी के ऊपर बैठे हैं कभी उसके चबूतरे के ऊपर बैठे हैं इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं दुनिया भर की कौन के घर में क्या हुआ सारी पंचायत सबसे पूछ रहे हैं चाचा ऐसे कैसे हुआ ताई ऐसे कैसे हुआ ऐसे सबसे गप लड़ाते हुए सब जगह डोल रहे हैं सब अपने अपने रस की हृदय की जो बात है वो कन्हैया से कह रहे हैं कन्हैया से कोई बात छिपी नहीं है तो स्नान और आशन बलदाऊ जी तो जल्दी से स्नान कर ले परंतु तो ये स्नान करने में बड़े आलस्य करें पहले यहाँ देख वहाँ देख यहाँ ताक वहाँ झांक ये सब करते हुए डोल हैं यशोदा जी जबरदस्ती कहें बेटा भोजन की तैयारी है चलो स्नान कर लो फिर स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद में जब श्री सखीगण श्री श्याम को स्नान कराने के लिए श्री अंग में तेल उसकी मालिश करती हुई विराजमान हो आप जोर से ऊ करके पुकारें यशोदा जी रसोई छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आए बोल क्या हुआ क्या हुआ और वहां देख रहे हैं कि खिलखिला करके हंस रहे हैं सारी गोपियां भी हंस रही हैं और श्री श्याम भी हंस रहे हैं भैया जान जाए कि अरे कन्हैया ऐसे ही ऊधम कर रहा है और कुछ नहीं है नहीं तो चिंता हो जाए डांटती हुई आ का भ्यो का भ्यो सब को हंसते हुए देखें तो फिर लौट जाएं, फिर रसोई संभालें ऐसे आनंद पूर्वक श्री श्याम सुंदर ने स्नान किए सुंदर श्रृंगार धारण किए घर के और आसनाद्यान भोजन की सब तैयारी हो गई है बीच में श्री नंदबाबा विराजमान हैं एक और श्री बलदाऊ जी एक और श्री श्याम सुंदर सामने मधुमंगल बैठे हैं कुछ गिने चुने सखागढ़ वे भी संध्या के समय बैठे हैं संध्या के समय सब अपने अपने घर में भोजन करें सुबह के समय तो सब यशोदा जी के साथ में कन्हैया के साथ में भोजन करें संध्या के समय सब अपने अपने भवन में भी भोजन कर रहे हैं मोहर विचिन्त उनका स्मरण करते हुए श्रीमंत महाप्रभु विराजमान हैं, स्वभक्त मध्य अन करोत नित्यम और अपने भक्तों के बीच में श्रीमंत महाप्रभु नवद्वीप में भी इसी लीला का अनुकरण करते हुए विराजमान है जैसे कृष्ण ने स्नान आदि किए ऐसे श्रीमंद महाप्रभु भी आप ग्रीष्म ऋतु है तो दोनों समय स्नान करके अथवा अंग मार्जन जो है उनको करके आनंद पूर्व विराजमान है ताम मनस्तम स्तंभ भज गौरचंद्रम ऐसे श्री गौरचंद्र उनका अरे भैया मेरे मन तू निरंतर निरंतर स्मरण कर श्री महाप्रभु उस समय उस लीला में कभी श्री राधिका की सखी के रूप में उस लीला का दर्शन करे कभी काल में श्री श्याम गोदोहन करने के बाद में जिस समय पधारे उस समय श्री महाप्रभु भी उस लीला में प्रवेश करें श्री राधिका तादात्म्य अपन होकर करके श्री संध्या के समय श्री प्रिया वे संध्या पूजन इत्यादि के लिए आए श्री श्याम गोदोहन करके आप पहुंच जाए और सायकालीन जितनी भी सखी गण हैं वे सब संध्या आरती करते हुए श्री श्यामचंद्र के विराजमान हों इस प्रकार संध्या आरती पर्यंत की जो लीला है वो लीला यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं तो पहले श्यामचंद्र ने स्नान किया फिर भोजन किया भोजन करने के बाद में गोदुहन करने के लिए पधारे गोदुहन करने के बाद में फिर श्री श्यामचंदर आप कुंज में पधारें पुष्प वाटका में और उस पुष्प वाटिका में श्री प्रिया जी भी पुष्प चयन करने के लिए संध्या पूजन इत्यादि के लिए वहां पर पधारी हैं और श्री प्रिया लाल दोनों को विराजमान करके जितने भी सखी गण हैं भी संध्या आरती करते हुए श्री प्रिया लाल की विराजमान हो रही हैं श्री विष्णु चक्रवर्ती जी निरूपण कर रहे हैं कि यश त्री सायमाप्त निवहई स्नादीला प्रदीपालिभ पुष्पादर्चिता कलित सत्प्टाबरश्रीधर उष्णोस्तः समयाचय दीपालीस् भुक्वा सुसुवीट का गौरमध्येम्यहम यस्त्रोत श्री श्याम ने सायकाल के समय आपने स्त्री श्रोषसी अर्थात श्रीगंगा जी उन गंगा जी में आपने सायकाल स्नान किया है अथवा श्रीगंगा जी का दर्शन करने के लिए सायकाल के समय फिर पधारे ऋतु के अनुसार जैसा आवश्यक है वैसा तो स्त्र श्रोता से सायम आप निवाही सायंकाल श्री गंगा का दर्शन करने के लिए गंगाजी का पूजन करने के लिए पधारे श्रीमद महाप्रभु ने स्नात्वा गंगाजी में स्नान किया और स्नान करके फिर पृथ्वीपालय भी सुंदर पुष्प इत्यादि उन पुष्प इत्यादि के द्वारा गंगाजी का पूजन किया है दीपदान जो है वो दीपदान गंगा जी के किनारे किया और पुष्पादेश समर्चिता श्री पुष्पित इत्यादि से गंगा जी का पूजन करके कलित सत्पीतांबर श्रद्धा रहा सुंदर पीतांबर महाप्रभु ने धारण कर रखा है सुंदर माला बक्षस्थल के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है माला धारण करके श्री महाप्रभु उस समय विष्णोत्सव समय आरचन सायंकालीन संध्या आरती करने के लिए श्री विष्णु मंदिर में भी पधारे और श्री विष्णु उनका अर्चन किया साधक अभिमान में श्रीमंद महाप्रभु जब बाह्य दशा में है उस समय साधक अभिमान में जब अर्धबाह्य दशा है उस अर्धबाह्य दशा में कभी मंजरी स्वरूप में कभी सखी स्वरूप में कभी सखा स्वरूप में सब भावों को धारण करते हुए श्री महा महाप्रभु विराजमान और जब अंतर दशा में विराजमान हैं उस समय श्रीमंद महाप्रभु श्री राधा भाव को धारण करके विराजमान तो महाप्रभु की नवद्वीप लीला में बाह्य दशा में श्रीमंद महाप्रभु भक्त आवेश में विराजमान हो और भक्त आवेश में विराजमान होकर के विष्णोस्त समय अर्चन सायकालीन अर्चना के उपयुक्त श्री विष्णु अर्चन करते हुए विराजमान हो और कृतवान दीपाली भी सही समम आप दीपदान इत्यादि करते हुए संध्या आरती करते हुए फिर भुगतान नान आपने आनंद पूर्वक श्री शशि माने आपको भोजन कराए आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं और सुवीट काम अपि तदा तम गौर मध्य में हम श्री विश्वप्रिया जी ने कृपा करके बीट का प्रदान की है बीड़ा आरोप करके श्रीमंद महाप्रभु आनंदपूर्वक विराजमान हैं ऐसे श्री गौरी की अपूर्व लीला का हम ध्यान कर रहे हैं श्री महाप्रभु जैसे श्री नवद्वीप की नृत्य लीला में ऐसे विराजमान हैं और उसी समय कभी ध्यान करते हुए वे श्री कृष्ण लीला का स्मरण करें गोष्ठ लीला का स्मरण करें और गोष्ठ की लीला का भी स्मरण करते हुए विराजमान और गोष्ठ लीला के में श्री प्रियाजी ने जो सुंदर भोजन भेजा है उस भोजन को उस समय आनंद पूर्वक श्री श्यामचंद आरोप रहे हैं जो सखी भोजन लेकर के आई उन जो चंदन कला जो सखी हैं जो भोजन लेकर के आई हैं श्री प्रिया जी के पास में राधारानी यशोदा जी ने भेजा था और यशोदा जी ने जो पांच प्रकार की अमृत केली इत्यादि पाँच सामग्री जो बनाई उनको लेकर के जो आई शाम सुंदर उनको भी आरोग्य रहे हैं बड़े नटखट भी हैं कभी कभी श्री राधाणी जब जब यशोदा जी केहें कि ये सुंदर सामग्री ये लड्डू भेजे हैं इनको देखो तो सही चाह के देखो आप बड़े नखरा करते हुए उस लड्डू में से अपने नख से एक दाना निकालें और दाना लेकर के और मुँह में जो रखें और रख कर के थू थू थू, थू ऐसा करके जैसे कड़वा कड़वा हो ऐसे श्री यशोदा जी उस समय जो सखीगढ़ हैं ललता आदि भी वहां पर आई हुई हैं उनकी ओर देखें बोले हैं ऐसी कैसी रसोई बनाई है इतने में ही श्री नंद बाबा और जितने भी सखागण हैं वे जब खाएं सब कह रहे हैं आह अमृत का सार है ऐसे नर नाटक करें श्री शाम यशोदा जी जान जाए कि कन्हैया केवल हंसी कर रहा है छल कर रहा है हंसी कर रहा है ऐसे विविध जो लीला है उन विविध लीलाओं को करते हुए आप सायंकाल में आनन्दपूर्वक भोजन करें भोजन करने के बाद में श्री गोचारण के लिए गोहन के लिए आप पधारें और गोदोहन के बहाने ही आप नकट की जो पुष्प वाटका है उस पुष्प वाटका में भी पधार रहे हैं और वहां संध्या आरती करती हुई सब सखी विराजमान हो रही हैं। इस प्रकार श्री गौर लीला अमृतपुर होकर विराजमान और श्री कृष्ण लीला सुकरपुर होकर के उसके साथ में विराजमान श्री अब श्री कृष्ण लीला जो है वो कृष्ण लीला का ये महाप्रभु की लीला का स्मरण किया अब कृष्ण लीला का स्मरण कर रहे हैं मिले हुए हैं कि सायम राधा स्वच्छा प्रेषतानेकोज्यम सक्षा नीते शेषाशन मुद्रतहद्रजेंदुम सुस्नातम रम्य वेद्येशम ग्रह जननी लालतम प्राप्त गोष्ठम निर्व्यूढ़ो स्राल दो स्वग्रह मनोर पुनर पुनर्भुक्तवंतम स्मरामी पहले श्री महाप्रभु की लीला का स्मरण किया अब दूसरे सोपान में श्री राधा रानी की जो लीला है उसका स्मरण कर रहे हैं श्री राधा रानी आप जावट में या बरसानी में विराजमान हैं और जावट और बरसानी में विराजमान होकर के उस समय की सायकालीन की लीला का सखीगण दर्शन कर रही हैं कि सायं राधा स्वशक्षा श्री राधिका ने अपराह्न काल में लौट के सुंदर रसोई रचना की है पांच प्रकार की सामग्री आदि अनेक सामग्री पांच तो मुख्य है अनेक सामग्री उनको बनाया और सुंदर डब्बाओं में भर करके जिनको भेजा है स्वख्छा निज रमण कृत्य प्रेषतानेक भोज्यम अपने रमन के लिए श्याम सुंदर के लिए अनेक प्रकार की भोज्य सामग्री उस भोज्य सामग्री को शिराधानी ने भेजा है सखी के हाथ से उस समय चंदन कला सखी हैं उनके हाथ से जो सामग्री है उस सामग्री को भेजा है सक्षा नीतेश सखी बड़ी चतुर हैं जो सामग्री ले गई जो सामान की बड़ी-बड़ी सुंदर सुंदर जो डब्बाएँ हैं उन डिब्बाओं में ही सख्सा नीतेश श्री छिपा करके श्री श्यामसुंदर सुंदर के अधर संपृक्त युक्त कुछ सामग्री को छिपा करके उसी डिब्बे में सखी ने रख लिया है और श्री राधिका भी जब सखी ने दिया उस समय श्री प्यारे के अधरामृत से संपृक्त फेला लव से युक्त जो प्रसाद है उसको ग्रहण करती हुई अपने घर में विराजमान है सुबह तो वहाँ जाकर के रसोई करती हैं और संध्या के समय अपने घर से ही कुछ सामग्री श्री श्याम सुंदर के लिए भेजती हैं तो सख्त नीतेश सखी के द्वारा नीत माने लौटा करके लाई गई कुछ सामग्री जो है उसमें ईश ईशेषासन श्री श्याम उनके अधरामृत फेला लव से युक्त उसका आस्वादन करके परम परम स्वाद कभी नुकुंज मंदिर में एक साथ भोजन करें तब एक थाल में भोजन करते हुए कभी श्री श्याम के अधरामृत को पान करके अपूर्ण रूप से आनंदित हो रही हैं कभी श्री श्याम सुंदर प्रिया के अर्धचर्म तांबूल को स्वयं ग्रहण करें यहाँ पर छोटे पर बड़े का भाव नहीं है केवल आस्वाद प्रीति की अधिकता के कारण एक दूसरे के जो फेला हैं, उनका आस्वाद प्राप्त करती हुई ये विराजमान हो रही हैं। तो सखी के द्वारा अनित जो ईश ईशेषासन श्री श्याम सुंदर का जो अधिक जो प्रसाद है उस प्रसाद को ग्रहण करके मूलित हृदम परम परम आनंदित हो रही हैं। है ऐसी श्री राधिका का हम स्मरण कर रहे हैं लीला श्री पहले राधिका का स्मरण किया श्यामचंद्र का स्मरण कर रहे हैं कि श्री ब्रजेंदु वे भी सुस्नातम जैसे तैसे मैया बार बार कह रही है बेटा ना लो नो नालो ऐसे सुस्नातम जैसे तैसे स्नान किया चक्कर लगा रहे हैं इधर उधर फिर श्री यशोधा जी सब गोपियों को सौंप करके गई तो सुसनातम श्री श्याम ने स्नान किया स्नान करने में भी और देल लगा रहे हैं जितनी भी सखी गण वे सब श्री श्याम के तेल लगा रही हैं स्नान करा रही हैं और ये कभी छीना झपटी हस्ता हस्ती करते हुए सखियों के साथ में विराजमान हो रहे हैं तो सुस्नातम रम्यवेशम सुंदर रम्य वेश जो है वो रम्यवेश आपने धारण किए ग्रह मनुजन लालतम श्री यशोदा जी परम परम आनंदित हो रही हैं कन्हैया के रूप माधुरी का दर्शन करके और आप प्राप्त गोष्ठम गोष्ठ में जाकर के सारे सखा कह रहे हैं भैया कन्हैया गैया एक टपका दूध भी नए देंगी तेरे बिना उस समय आप निर्विड़ो स्राले दोहन गो दोहन करते हुए विराजमान हो रहे हैं सुंदर जो पाप गैया के बिल्कुल नीचे आकर के जिस समय अपने पंजा के ऊपर खड़े हो करके एड़ी को उठाकर के दोहनी पात्र को गोदी में रख करके जब धार काट रहे हैं तो बार बार जो पाग है वो गैया के पेट से जब भेड़े तो पेट से भरने से पाग ढीली हो रही है और आप एक हाथ से पाग को संभालते हुए और फिर गोदोहन करते हुए विराजमान से टकराने के कारण मयूर मुकुट जहां मुरझा रहा है मेला होता हुआ विराजमान हो रहा है ऐसे गोदोहन करते हुए विराजमान हो रहे हैं स्वग्रह मनो भुक्तवंतम श्री यशोदा जी उस समय कह रही है बेटा आओ भोजन कर लो आनंदपूर्वक आप पहले कुंज में गए वहां संध्या आरती हुई प्रिया जी के साथ में मिलन हुआ फिर ग्रह स्वग्रह भक्तवंतम अपने घर में आए श्री आनंद पूर्वक भोजन करते हुए विराजमान हैं उन श्री श्याम सुंदर का हम स्मरण कर रहे हैं बोलो श्री प्रियालाल की जय ये अष्टयाम सेवाज सुख अहल महल की बात कछु अलभ ता रहे साधे सो साक्षात ये अष्टयाम सेवा सुख और जो किशोरी अहल किशोरी जी का जो आदेश है उस आदेश को श्री श्याम सुंदर सदा मानते हुए श्री निकुंज मंदिर में विराजमान हैं तो अहल महल जिस महल में श्री प्रिया जी का ही अहल चलता है उनका ही अधिकार चलता है ऐसे अहलमेल की बात कछु अलभता ही न रहे जो इस लीला का स्मरण करें उनके लिए कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहेगी सद है सो साक्षात और जब इस लीला का स्मरण करने के लिए बैठे उस समय भी ये विचार करें माने स्वरूप सेवा करते हुए अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हुए यही विचार करें कि जो सेवा की जा रही है वो साक्षात कि मैं भी उस सेवा में मंजरी के रूप में श्री किशोरी जी की सखी के रूप में इस सेवा में वहां पर उपस्थित हूं और ये दासी भी सेवा करते हुए विराजमान हैं श्री जितने भी मंजरीगण उन मंजिलगणों के अनुगत्य में मैं भी सेवा करते हुए विराजमान हूं श्री प्रियालाल जिस समय आप आनंदपूर्वक विराजमान हैं संध्या आरती के समय कुंज में साय कुंज कुंज में वहां पर पूर्व में श्री सनातन गोस्वामी जी लवंग मंजरी के रूप में विराजमान है लवंग मंजरी के रूप में श्री रघनाथ भट्ट गोस्वामी वे अग्निकोण में श्री राग मंजरी के रूप में आप विराजमान है भट्ट गोस्वामी पाथ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण में गुण जी के रूप में वहाँ विराजमान है इसी तरह से नैऋत्यकोण में श्री मंजिलाी जी वे के रूप में श्री लोकनाथ गोस्वामी श् वे मंजलाली के रूप में वहाँ विराजमान है फिर श्री जी गोस्वामी जी पश्चिम में श्री बिलास मंजिली जी के रूप में वहाँ विराजमान है श्री वायव्यकोण में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कस्तूरी मंजरी के रूप में वहाँ विराजमान हैं। उत्तर में श्री रूप मंजरी जी रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी जी के ऊपर के रूप में विराजमान हैं और ईशान ईशानकोण में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रथ मंजरी के रूप में विराजमान इस प्रकारष गोस्वामी षठ स्वरूपों में जहाँ पर श्री महाप्रभु की लीला में षठ गोस्वामी होकर के और श्री कृष्ण लीला में जो अष्ट मंजरी होकर के विराजमान हैं गोस्वामी और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी और श्री कृष्णदास का कविराज इन छह और दो आठ आथ, ऐसे आठों के साथ में सेवित होकर के श्री प्रियालाल आनंद विराजमान है कहीं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ये विनोद मंजरी के रूप में श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद ये श्री रंगदेवी जी के रूप में श्री प्रोधान जी तुंग विद्या इनके रूप में कहीं ये भी सेवा करते हुए अन्य जितनी भी सखीगण हैं उन सबों से युक्त होकर के विराजमान हैं श्री गौर गणोद्देश दीपिका में श्री कविकर्णपुर गोस्वामी पाद ने जो अष्ट सखी गण हैं अष्ट गोस्वामी गण उनका अष्ट सखी गणों के रूप में अष्ट अष्टमजिलियों के रूप में और अनेक मंजिलियों के रूप में उनके स्वरूप का ध्यान किया श्री श्याम सुंदर जिस समय गोष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं उनके प्रवेश को देख करके जितनी भी देवांगना गण हैं विमान में विराजमान वे सब आपस में चर्चा कर रही हैं कि दो भास्वंत विधु अतुल्यत विधि अतुल्यत पद्मनी नित्य बंधु क्या आज ऐसा लगता है कि मानो विधि विधाता ने दो दौभावंत इस ब्रिज में दो चंद्रमाओं को उदय किया है दो सूर्यों को उदय किया है तो तो मन सूर्य दो सूर्यों को उदय किया है एक सूर्य तो इस समय आकाश में विराजमान है और दूसरे सूर्य श्री श्याम सुंदर हैं जो कि पढ़ावे हैं दोनों ही पद्मनी नित्य बंधु पद्मनी गण जो हैं उनके नित्य बंधु होकर के विराजमान वृक्ष की जितनी भी गोपिकागण भी परम परम सुंदरी पद्मनी नायिका होकर के विराजमान है तो पद्मनी नृत्य बंधु पद्मनिगण जो है उनके नृत्य बंधु होकर के तो सूर्य भी पद्मनी बंधु है और श्री श्याम भी पद्मनी श्री प्रिया उनकी बंधु होकर के विराजमान है कृष्णस्तत्रा अवनिम अयात पांडुर लघिष्ठ उस समय श्री कृष्ण मानो एक सूर्य आकाश में है और दूसरा सूर्य पृथ्वी पर मानो आ गया आ गया है जो लघिष्ठ यहां छोटे होकर के विराजमान हैं है धातई वापित मध्यकम इनमें छोटा वाला जो सूर्य है अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य विराजमान है उसने अधिक प्रशंसा को प्राप्त किया है उस सूर्य की भी अपेक्षा यह सूर्य ज्यादा अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान है माने इसकी शोभा अत्यंत अत्यंत हो रही है मानो विधाता ने दो सूर्यों को जब देखा तो उसने तराजू में दोनों सूर्यों को तोला अब जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा जो हल्का था वो चला जाएगा ऊपर तो जो हल्का वाला सूर्य था वो तो इस समय अस्ताचल की ओर चला गया है और भारी होने के कारण ये कृष्णचंद्र रूपी जो सूर्य हैं ये पृथ्वी के ऊपर ही विराजमान हो गए हैं त्राज्य का नियम ही ये है कि भारी जो वस्तु है वो नीचे आ जाती है तो कृष्ण का गौरव अधिक है आकाश में स्थित जो सूर्य हैं उनका गौरव हल्का है इसलिए वे आकाश में चले गए हैं ऐसे सायकालीन शोभा का अपूर्व किया जा रहा है आगे कह रहे हैं उद्यन नक्त देवम जगल लोचना नंद धारा निर्माणार्थम स्थिर चर तते प्रेम धर्म प्रकाशी माधुर्याबिक मृदुलकरणों गोपराधा हाँ प्रचारी हारी लोकांतरसूत तमसा अभ्र अभ्य भ्राजत तथा श्री श्री श्याम सुंदर की जो शोभा है वो श्याम सुंदर की शोभा अद्भुत होकर के विराजमान कारण क्या है क्यों सूर्य तो केवल बाहरी अंधकार को दूर करता है परंतु ये श्री श्याम सुंदर आये ब्रजवासियों के भीतर का जो विरहताप था उस भीतर के विरहताप को भी दूर करते हुए ये विराजमान अंधकार को दूर करते हुए ये विराजमान हो रहे हैं अतः श्री कृष्ण की शोभा कहीं अधिक हो करके विराजमान है ऐसी इनके अपूर्व शोभा हो रही है सूर्य केवल वर्णाश्रम धर्म का प्रचार मात्र करने वाला होकर के स्थावर होकर के स्थावर धर्म का प्रचारक होकर के विराजमान पर कृष्ण ये प्रेम धर्म का प्रचारण करने वाले होकर के विराजमान है प्रेमदाता होकर के विराजमान है अतः उस सूर्य की अपेक्षा इस सूर्य की महिमा कहीं अधिक है दोनों सूर्य समान तुलना वाले नहीं है जो आकाश का सूर्य है वो केवल दिन में उदय होता है जबकि श्री कृष्णचंद्र दिन और रात दोनों में उदय होने वाले होकर के विराजमान इसलिए इस सूर्य की महिमा ज्यादा है उस सूर्य की महिमा नहीं है वो सूर्य केवल नेत्रधारियों को आनंद देने वाला है परंतु ये जो सूर्य हैं, ये सब जितने भी वर्ण आश्रम धर्म जीव ब्रज के कीट पतंग सबको परम परम आनंद प्रदान करने वाले हो कर के प्रेम धर्म का प्रचार करने वाले होकर के विराजमान हैं। वो सूर्य कठोर किरण वाला है जबकि श्री कृष्ण परम कोमल रसमई जो किरण है उनसे युक्त होकर के विराजमान हैं। अतः इस सूर्य की महिमा अधिक है और इस सूर्य का दर्शन करके सब अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं श्री श्याम सुंदर का दर्शन करके ब्रिज के जितने भी ब्रिजवासी हैं वे पूर्ण आशा से युक्त होकर के विराजमान हो रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं इथम शस्त्री जन कलकलई लाघवम स्वम विवस्वान मै ऐसे देवांगनाओं ने जिस समय कलकल स्वर करते हुए आकाशस्थ सूर्य की निंदा की तो मानो सूर्य करके कृष्णचंद्र के सामने श्री कृष्ण की शोभा के सामने मानो सूर्य लजा करके वह आज छिप गया है वो पश्चिम दिशा में वो कहीं छिप गया परंतु श्री कृष्ण आनंद पूर्वक अनुराग जो है उन अमराग को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे थे श्री कृष्ण उनकी शोभा अधिक अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान तो पश्चिम दिशा जो है वो पश्चिम दिशा भी अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही है कृष्णो गिशम हर मिघ स्त्री जैष्णुमित पुष्पांजलि किर दरोन लोचनातम स्वसुंदर यह पुलो मन सौभाग्यम तेन स्थाने स्थान सोहदम मुग्धता मुग्धम कृष्ण जिस गली में होकर के आप पथारे देवांगनागण और वृंदावन की जितनी भी ब्रज गोपिकागण हैं वे श्री सब श्याम सुंदर के ऊपर उस समय पुष्पवृष्टि कर रही हैं और श्री श्याम सुंदर अपने नयनों के द्वारा प्रियाओं की ओर देखते हुए सबके स्वागत का अभिनंदन करते हुए श्री श्याम सुंदर आ रहे हैं सब अत्यंत अत्यंत रोमांचित हो रही हैं और मुग्धता प्रदान कर रही हैं उस समय याते पित्रो नयन पदवी तत्पुरा तत्पर विष्टे श्री मुकुंद माता पिता के अंतपुर में उस समय पहुंचे श्री माता पिता दोनों नंद बाबा श्री यशोदा जी श्री रोहिणी मैया सब अपूर्व रूप से आनंद में डूब रही हैं और श्री कृष्ण उनको जैसे वे अभी नयनों से ओझल थे उनको सामने आया हुआ देख कर के ये परम परम आनंद में आनंद से युक्त हो रहे हैं सूर्य जो है उसने जब कृष्ण को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा अर्थात श्री कृष्ण महल के भीतर घुस गए हैं तो कृष्ण का दर्शन न करके सूर्य बिरह में अंगारे के समान लाल हो गया उत्प्रेक्षा है कल्पना कर रहे हैं कि जैसे सूर्य सायकाल में अंगारे के समान लाल हो गया है और श्री कृष्ण का दर्शन हाय मुझे नहीं हो रहा है ऐसा विचार करते हुए वो लवण समुद्र में ही जाकर के डूब गया है जैसे है कृष्ण विराह में वह अपने जीवन को धारण करने में भी समर्थ नहीं हुआ है श्री राधा ने वे भी आज श्याम सुंदर के वियोग में इधर अत्यंत अत्यंत व्याकुल हैं और जब श्री प्रिया उनकी सखीगण मराल कमलपत्र चंदन कपूर कमल इनसे शीतोपचार करते हुए श्री प्रिया को धैर्य प्रदान कर रही हैं शीतल उपचार कर रही हैं उस समय श्री तुलसी मंजरी जी ने ललता जी के आदेश से तुलसी मंजरी जी श्री राधा रानी के पास में आई और राधा रानी के पास में आकर के श्री कृष्ण के वृत्तांत उनको श्री राधा रानी को सुनाया सखियों का कितना काम है ये मंजरी सखियों की सेवा अद्भुत श्री प्रिया जब जब भी व्याकुल हों यहाँ की समाचार वहाँ उस महल के समाचार इस महल में श्याम सुंदर के महल के जो समाचार हैं उनको श्री तुलसी मंजिली जी ने उस समय श्री श्याम सुंदर को श्री राधारानी को सुनाया और राधानी को सुना करके अमृत बिंदु से श्री राधारानी को कृतकृत किया है तो तद विश्लेषक ज्वर शमल वे पक्षमाय अभुव गंधर्वाया विश किसलो उशीर चंद्राम श्याम सुंदर से वियोग प्राप्त करके श्री राधिका अभी अभी मिलकर के आई हैं मध्यान्ह लीला में फिर अपराध लीला में भी श्याम सुंदर का दर्शन हुआ है परंतु श्याम सुंदर जब भीतर गए तो श्री राधे का फिर से व्याकुल हो गई हैं तो तथा विश्लेषण ज्वर जो विश्लेष का ज्वर है उसका शमन करने के लिए अपि अक्षम आय जब सक्षम नहीं हुए हैं श्री गांधर्वा के उस समय सखियों ने कमल नाल कमल जो हैं उन कमल के द्वारा कमल के पत्तों के द्वारा उशीर माने चंदन के द्वारा तो ऋषिक शीर चंद्राम्बू सुंदर चंद्राम्बू माने कपूर के द्वारा और चंद्राम्बू और चंद्रमा और कमल इत्यादि अम्बुजात दिया अंबुज अम्भुज माने कमल इन सबके द्वारा श्री प्रिया को जब धैर्य प्रदान करने का प्रयास किया उस समय शीतल करने में समर्थ नहीं हुई इतने में ही श्री ललता जी ने ललता देश ताप्या उस समय श्री तुलसी मंजरी जी श्याम सुंदर के पास में श्री राधा रानी के पास में आई और राधा रानी के पास में आकर के नंद भवन में जो वृत्तांत हो रहा है उस वृत्तांत के अमृत बिंदु से श्री राधारानी के कान को सिंचित किया है कृष्ण नाम सुनकर के श्री राधिका को चेत आया है जैसे मरुभूमि में एक आए एक अमृत की वर्षा हो गई हो सो आ सखीगण नहीं है ये सखीगण अपूर्व से देव मात्रक होकर के श्री राधिका की अपूर्व कृपा करने वाली राधिका को सिंचित करने वाली होकर के विराजमान दो प्रकार की भूमि होती है एक होती है देवमात्रिक और एक होती है नदी मात्रिक नदी बंबा के पास की जो भूमि है उसमें नमी अपने आप आती रहती है परंतु जो रेगिस्तान है कभी कभी वहां पर भी खूब बाढ़ वर्षा आ जाए वहां पर भी बाढ़ आ जाए वहां पर भी गर्की हो जाए तो देवमात्र को उस भूमि को कहते हैं जहाँ पर कोई प्रकट में जल का स्रोत नहीं है परंतु फिर भी कोई दूसरा आकर के आकाश से बादल आकर के उस भूमि को सिंचित कर दें उसको देव मातृक आज देवमातिक रूप में ये सखीगण बादल बनकर के श्री राधा रानी के महल में आई हैं और श्री तुलसी मंजरी जी रथ मंजिली जी श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का श्री राधिका को दर्शन करा रही हैं राधिका को श्रवण करा रही हैं और ये श्रवण अत्यंत अत्यंत आनंदित हम ही कृष्ण कथा सुनते हो सो बात नहीं है श्री राधानी भी कृष्ण कथा सुने तब कथामृतम तत्व जीवनम कवि विरीटतम कलमिशाप हम कहकर के वे भी उस कथा की अपूर्व प्रशंसा करें श्री ललिता उस समय कह रही हैं अरे राधिका देख देख आया हम सुमुख तुलसी मंजरी मंजरी गोष्ट राग्या ये तुलसी आ रही है मंजिरी गोष्ठ राज श्याम सुंदर वृजराज कुमार उनके पास से ये वहां के चरित्र सुनकर के आ रही हैं और ये अभी अभी श्याम की मधुरमा का नंद भवन में जो उल्लास हो रहा है उस उल्लास का तेरे सामने वर्णन करेंगी वहां नंद भवन में बात्सल का संपूर्ण वातावरण विराजमान है और बात्सल्य रस श्रृंगार रस का विरोधी रस है पंत बीच में अद्भुत नाम करके जो रस आता है उस अद्भुत रस के कारण बासल्य रस भी श्रृंगार रस का पोषक उद्दीपन रस बन करके विराजमान हो जाता है श्री राधांकुंजेश्वरी श्री स्वामी आप उस समय कह रही हैं अरे तुलसी तेरा स्वागत है, स्वागत है प्यारे क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उसका मेरे सामने प्रेह सायंतन गुण कथान प्रह मध्य सभम सा प्यारे की चर्चा करना उस समय श्री तुलसी मंजरी जी ये वर्णन कर रही हैं कि तातस्य अक्षनो हो पद्म उपयू आद्य तो गोपोराग्र श्री कृष्ण गोष्ठ भवन के अग्र भाग में जब पहुंचे उस समय श्री नंद बाबा दोनों भुजाओं को फैला करके कृष्ण को अपने हृदय से ले लें और अपनी गोद में उठा लें नंदबाबा का पूरा जो शरीर है वह जल हो रहा है आप पुत्र को अपने हृदय से लगा कर के बख्श से आप ऐसे चिपके हुए हैं कि जैसे कैलाश पर्वत के बीच के किसी सरोवर में नील कमल छप गया हो विराजन क्या सुंदर उपमा श्री नंदबाब हो गए कैलाश उनका बक्षस्थल हो गया जैसे कोई कैलाश के बीच में कोई सरोवर हो और श्री कृष्ण उस सरोवर में खिले हुए नील कमल के समान प्रतीत हो रहे हैं सो आज कैलाशांत सरस विकसन पद्द, नील पद नील पद्मम यथईकम जैसे कैलाश के बीच में कोई नील कमल किसी सरोवर में खिल रहा श्री ब्रजराज ने उगर घटे जो पाग बांध रखी है उस पाग को थोड़ा ऊंचा करके बाबा फिर कन्हैया का मुख चुम कर रहे हैं कहीं पाग अड़े नहीं तो श्री श्याम सुंदर के मुख का चुम्बन करते हुए माथे को सूंघने के लिए श्री कृष्ण की पगड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर के अपनी भी पगड़ी को और कृष्ण की पगड़ी को भी थोड़ा सा ऊंचा उठाकर के श्री कृष्ण का माथा सूंगा है श्री तुलसी मंजिल कह रही हैं कि अरे सखे हे श्री राधे के हे श्री स्वामी आज जैसे ही आज आपके प्राणनाथ को उन्होंने अपने आंसुओं से भिगो दिया बाबा के आनंद के अश्नु आगे हैं और अश्रु से माथा भीग गया है श्री कृष्ण के मुख को जैसे अपने मुख से जैसे ढांकते हुए श्री ब्रजराज विराजमान हो रहे हैं आज अपूर्व शोभा श्री बाबा की उत्पन्न हो रही है या यांती गेहा अजिर् मचरात गेह मायांत यथोसा इधर श्री गोष्टेश्वरी श्री यशोदा जी उनने भी अपने पुत्र को जब बंद से लौटा हुआ देखा उस समय अभी तक चक्कर लगा रही थी कि आंगन से यहां तक कोई किशोरी जी ने अपनी दासी को भेजा कि श्याम सुंदर वृक्ष की क्या दशा है गोष्ट में क्या दशा है कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरी गली से होकर के श्याम सुंदर वहां पहुंच गए हों उस समय देख रही हैं कि श्री पौर्णमासी जी पुराणों के चरित्र को मध्यान्ह में यशोदा जी को सुनाए है पूर्णमासी पुरोता जी वे यशोदा जी जितनी भी गोपी हैं श्री तुंगी जी श्री पीवरी जी श्री अतुल्या जी कोल्याजी सब जो यशोदा जी की अपनी दौरानी जिठानी हैं, वे सबकी सब उस समय बैठकर के श्री पुराणों के चरित्र को सुन रही हैं परंतु श्री यशोदा का चित्र बार बार द्वार की ओर है कथावथा में कोई चित्र नहीं लगे ध्यान लग रहा है जैसे संसारियों की हमारी दशा ऐसे यशोदा जी की क्या सुंदर और यही हमारी दशा नंदनी और यशोदा जी की जो दशा है वो परम परम बंधनी जैसे कथा के बीच से गृहस्थी का चित्र बार बार अपने घर की चिंता में लगे ऐसे ही कथा वथा में कोई मन लग रहा है यशोदा जी का और यशोदा जी का चित्र लगा हुआ है कन्हियाँ आयो के ना है आयो के ना है बार बार झाक झाक करके सिंहपोर की ओर यशोदा जी देख रही हैं और ये परम परम बंधनी हो करके ये जो अनाचांतता है ये जो उद्वेग है जगत में उद्वेग निंदनी पंत श्री यशोदा का ये जो उद्वेग वो परम परम बंधनी कि नारायण में मन लगे ही नहीं जितने भी ब्रिजवासी वेबी सब यही केहे हैं कि भैया ये कन्हैया जब तक पैदा भयो हमारे ब्रिज में सब को भजन पाठ सब चौका है गो पहले ब्रिज में कैसे नारायण के कीर्तन होते रात्रि को जागरण होते अनेक अनेक उत्सव होते अब तो जहां देखो चौपाल पे वहां पे यही चर्चा लाला ने आइये की लाला ने आइए क्यों हाय हाय हम लोग इनको तो बिल्कुल भजन पाठ गयो ब्रिजवासी सब कह रहे हैं हाय हाय हम पे तो भजन हो ही नहीं है अब पहले कैसे नारायण के स्मरण होते अब तो संसार संसार में फंसे हुए हैं बेटा नाती बे बेटा इनके चक्कर में पड़े हैं कि कन्हिया ने आइए कि हो कन्हिया ने आइये की हो तो आज यशोदा जी की भी यही स्थिति हो रही है श्री यशोदा किसी गोपी से कहें कि बेटी नहीं देखियो तिदरी पर के कन्हिया आयो के ना आए और उस समय सब सखी उस समय ऊपर पधावे रहे श्री प्रिया जी उनको भी संकोत संकेत करती हुई देख रही हैं कह रहे हैं बदर पांड उपया उस समय श्री श्याम आते हुए दीख श्री युगल गीत ने वर्णन किया है कि श्याम सुंदर का मुख बेर के समान हो रहा है जिसमें ललोई भी छटक छलक रही है मूल रंग नीला है ललोई भी छपक छटक रही है और ब्रजरजी उसके कारण रंग कुछ पीला भी हो रहा है तो पीले रंग नीले रंग और लाल रंग इन तीनों का जो अपूर्व मिश्रण वो श्री श्यामचंदर के कपोल के ऊपर विराजमान हो रहा है तो बदरपान पान बुपयाद सखी नाम जो ब्रज गोपिकागण हैं उनके हृदय में कामदेव को बढ़ाते हुए श्री श्याम सुंदर बदल पांडु बदन होकर के अध बेर के समान मुखवाले हो करके श्री श्याम सुंदर पढ़ा रहे हैं और उनका दर्शन करके श्री सखी श्री यशोदा से कह रही हैं श्याम सुंदर आगे आगे और श्री यशोदा जी जय हो जय हो करके पौर्णमासी जी भी जल्दी से अपनी पोथी पत्रा बंद करके सब कृष्ण दर्शन करने के लिए दौड़े कौन को कथा सुनने में नारायण की कथा सुनने में किसी को भी रुचि नहीं है कन्हिया कन्हैया की रुचि यहां पर एकमात्र हो रही है तो जानती गेहा अजिन मचरात श्री यशोदा चक्कर काट रही हैं दृष्टि जो है वो कृष्ण में ही इनकी लगी हुई है बार बार गमनागम कर रही हैं मुख सुख रहा है ऐसे प्यारे को देख करके श्री गंगा यशोदा के स्तनों से उस समय अहो अश्ली प्रेक्ष सून समीपे आज यशोदा के वक्षस्थल से दो गंगाओं की धारा अपूर्व से प्रवाहित दूध की धारा प्रवाहित हो गई है नाम के करतुम बलित जर्मा श्री ब्रजेश्वर यशोदा जी दौड़ करके आई हैं आंगन में और अपने पुत्र को गोदी भी नहीं ले सकी हैं गा अवरुद्ध हो रहा है कुछ बोल नहीं पा रही हैं नेत्रों से अश्वधारा प्रवाहित हो रही है श्री रोहिणी जी उस समय दीप लेकर के आरती लेकर के आई और रोहिणी जी ने यशोदा को फिर संग में लेकर के चेत देकर के रोहिणी जी ने आरती शुरू कर दी तब फिर श्री यशोदा वे रोहिणी के साथ में मिली हैं और श्री रोहिणी जी ने आरती करके कृष्ण को हाथ पकड़ करके मैया से चिपका दिया आप भी मैया से चिपक गए हैं माता की गोदी में आकर के विराजमान हुए हैं किम बात्साल्यामृत जलधि जन्मभूमि विधुस्ता मध्यास्ता हो किम निज रखनी प्रेम के राजा उस समय श्री कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो बासल्य रूपी अमृत सरोवर में कोई चंद्रमा ही विराजमान हो रहा हो यशोदा जी हो गए बासल्य के अमृत समुद्र और श्री कृष्ण हो गए कोई चंद्रमा अथवा जैसे कोई के राज अपने खान में ही बैठा हो यशोदा जी हो गई खान और श्री कृष्ण हो गए अपूर्व माणिक ऐसे स्नेह रूपी अमृत उनसे युक्त होकर के विराजमान हैं श्री यशोदा जी के गोदी में श्री श्यामचंद्र की ऐसी शोभा हो रही है जैसे कि कोई श्याम वर्ण की जो कस्तूरी का जो द्रव उस कस्तूरी के द्रव में कोई इंद्र नीलमणि बैठ गया हो कस्तूरी के समुद्र में इंद्र नीलमणि जैसे बीच में इंद्र नीलमणि का कोई शिखर प्रकट हो गया हो ऐसी अपूर्व से शोभा हो रही है श्री यशोदा आंसू को पहुंचती जा रही हैं श्री ब्रिजेश्वर ने अपने पुत्र जो हैं उनके सारे श्रीअंग के ऊपर हाथ फिरा है लाल लड़ा हैं और कह रही हैं कन्हैया स्नान करोगे जलबल बल गर्म करके तैयार करके रखो कहीं अभी कन्हैया स्नान करवे आवे ऐसे जो दासीगण हैं उन दासीगणों को सब में सेवा करने के कार्य में श्री यशोदा जी ने नियुक्त किया है और कह रही हैं बस स्वच्छ प्रणय सदनय वर्तते या निशान नाम अन्य नास्याम तब दर दयाप्युद्भवेद आकुल आयाम के हे बस तुम मेरे प्रेम को जानने वाले हो जिस समय तुम गौचारण करने के लिए जाओ उस समय बेटा मैं तो अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाती हूँ हे चंद्रवदन मेरे ऊपर तो कुछ दया नहीं आवेगा मैं कैसी व्याकुल रहूं ऐसा कहकर के उल्हाना देती हुई श्री कृष्ण से कह रही हैं कि खेल में ऐसे बाबरे हो जाओ तुम्हें मैया को ध्यान न बाप को ध्यान कोई को तुम्हें तो अपनी सखान के संग में खेल में बाबरे हो जाओ ऐसे उल्हाना देती हुई श्री यशोदा विराजमान हो रही है अरे मोकू भी अपने संग में ही ले जायो करो ना मैं भी तुम्हारे संग में गैया चलाई मैं भी संग में जा सकूं का मोकू भी अपने संग में ले जायो करो ऐसे जैसे उल्हाने की भाषा जो है उसको कह रही हैं ये सखागण निरंतर निरंतर तुम्हारे साथ में खेलें पिता के बार बार बुलाने पे भी तुम घर में नहीं आओ भूख प्यास कछु लगे के ना आए कि दिन भर खेलवे में ही बाबरे रहो मैं तो तुम्हारे या खेल को देख के हैरान है रही हूं ऐसा कहकर के क्षुत पे पासा तुमको कुछ भी क्षामो व्यामो है क्षुत पे पासा साहस पान कैसे दूबरे हो रहे हो भूख लग रही होगी जा बेटा जाओ जल्द करो मधमंगल कह रहे हैं बोला भैया तू सही सही कह रही है अम्बाम बेही, तो मत खेल ये तेरो सखा हमारो सखा ये कन्हैया खेलने में इतनो इतना कि बालालीभिर मम सब स्वम च नीशम ये बालालीभिर ये सदा सदा बालान के संग में अब बाल शब्द बालाली भी मेरा दोनों हो सके गोपी भी हो सके बाला आली भी और बाल आली भी दोनों तरह के अर्थ हो जाएं बोल मैया मैया तू बिल्कुल सही कह रही है ये सखान के संग में खेलवे में इतनों व्याकुल हो जाए बालाली के संग में खेलवे में इतना व्याकुल हो जाए कि ये तो मेरा भी ध्यान आए रखे मोकू भी भूल जाए और शाम सुंदर कह रहे हैं अरे चुप रहे ज्यादा बोलिए बहुत आगे बस जितना बोल दिया उतना ही सही है कहू सबरी पोल पट्टी खोल ले श्री राधा कुंड मिलन की वह लीला को मैया के सामने खोल मत दीजो वहां श्री यशोदा जी का नहीं समझ रही हैं मगमगल कह रहे हैं बोले मैया ये चटुल हम सब सखान को भी भूल के छोड़ के बालकन के बाली भी के संग में बालान के संग में अथवा बालन के संग में, बालकन के संग संग में, ये में में बालकन क्रीड़ा विमोहित हो जाए और कृष्ण हंसते जा रहे हैं, मनाई कर अथवासते श्री मध मंगल कही चले जा रहे हैं शिष्टो मैं मैं को मैं यदि अमितो बारिशम तदाइम बो तो मैया मैं ढीठ बनके के कन्हैया को खेच के ले आयो ना तो ये अभी आवे वालों का ये तो उन बालान के संग में बाला के संग में ही ये तो क्रीड़ा में मतवारो रहता ये ना न्यारो परंतु तदाइम नई संप्रति अपनी ग्रह मिति प्राह रागिम बटुस् वो तो मैं वार हूं इतना समझदार जो कन्हिया को तो बालांशु खींच के तेरे पास में ले आयो नहीं तो ये तो बाल के संग में बालकन के समूह के संग में बालान के समूह के संग संग में ही क्रिया करता श्री यशोदा जी कह रही हैं कि तथ्यम दुरुषे कथमअप नमे मन्य माना निषेध हम बोले हा बेटा मधुमंगल तू सत्य कह रहा है देख खेल में ऐसे बाबरे हो जाएं देख तो सही इनके शरीर में कैसी खुरसट लग रही है तो जो नखक्षत इत्यादि के चिन्ह हैं जय जय जय जय जो नखक्षत इत्यादि के चिन्ह हैं उनको देख के कह रही हैं कि इनके अंग में नखक्षत इत्यादि के चिन्ह जो हैं वे ही सुशोभित हो रहे हैं नक्षत्र को ये, ये समझ रही है कि जैसे ये तो खेलवे में इनके शरीर में कैसे काटेन की खुरसट इनके लग रही है भाव युद्ध में सखान के संग में खेलवे में कैसी खुरसट इनके अंग में लग रही है ऐसे मैया कन्हैया के अंग में मिलन के चिन्हें उनको देखें और अपने भाव के अनुसार ये सखान के संग में खेलवे में खरोंच लग गई है ऐसे विचार कर रही है तत्सलपितमअपि तो तत्रह आकरणयंती ऐसे जिस समय वर्णन कर रहे हैं उस समय श्री तुलसी मंजरी आगे वर्णन कर रही हैं कि हे राधे उस समय बृजनामी के आदेश से श्री कृष्ण के श्रीअंग उनको मैं पहुंचती हुई झाड़ती हुई विराजमान हुई उनको मैंने तेल लगाया श्री कृष्ण के अंग का मार्जन करके कृष्ण के श्रेयंग उनका मैंने मर्दन किया है श्रेयंग उनकी मालिश की है रोहिणी माता रसोई में प्रवेश कर रही हैं श्री यशोदा जी पौनमासी जी किलांबा जी ये किलांबा नंद भवन की ही धाय हैं तो किलांबा जी मुखरा गार्गी ये भी सब मिलकर के कृष्ण का लालन पालन करती हुई विराजमान हो रही हैं श्री यशोदा जी जल्दी से फिर रसोई में पधारी श्याम सुंदर आप विराजमान हैं अत्यंत प्रयत्नपूर्वक जितने भी बाबा के घर के पुराने जो सेवक हैं उनके बालक ये बाल सेवकगढ़ वे भी उनको श्री यशोदा आदेश प्रदान कर रही हैं कि कृष्ण की तुम आनंदपूर्वक सब चीज संभाल करके रखो उस समय सारे बालक आए जो घर जाए बालक हैं वे घर जाए बालक सबके सब के साथ आए हैं चित्रक पत्रक इत्यादि और वे श्री कोई श्री कृष्ण के हाथ से सिंगी बाजा ले कोई बेणू ले रहा है कोई छड़ी ले रहा है कोई वनमाला उतार रहा है सब श्री श्याम सुंदर ने अपने सारे आभूषण उतार करके सेवकों को प्रदान किए हैं धीरे धीरे किसी दास ने श्यामचंदर की बगलबंदी उनकी तनियों को खोला है गांठों को खोला है गोरज जो लगी थी उसको झाड़ते हुए ये विराजमान हो रहे हैं बसंत मित्रम आशलम्भित्वा कोई छोटे वस्त्र जो हैं छोटे वस्त्र श्री श्याम सुंदर को धारण करा रहे हैं केशों को संभाल रहे हैं कोई सुगंधी द्रव्य उनको श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग के ऊपर मालिश करते हुए विराजमान हो रहे हैं एक सखा उस समय सुंदर आंवला जो है वो आंवला लेकर के आया है श्री के केश उनमें आंवला मल कर केशों को स्वच्छ किया है फिर सुंदर पानी से श्यामचंद्र ने अपने सिर को थोड़ा सा झुकाया और श्यामचंद्र के मस्तक के ऊपर जल डाल करके जो आंवला है वो आमले के रस को दूर किया है और आमले की जो पिष्टि है मस्तक के ऊपर उसको हटा करके सब सखागण श्री श्याम सुंदर उनको स्नान करा रहे हैं पहले स्नान कराने में धार से स्नान कराया फिर धार से स्नान करा करके फिर घड़ा जो हैं घड़े की धार डाली पहले झारी जो है उसकी धार डाल रहे हैं फिर घड़े की धार घड़े की धार डाली फिर शास्त्र घाटी जो हैं उनसे स्नान कराया है शस्त्र धारा उन सहस्त्र धारा से स्नान कराते हुए विराजमान हो फिर श्री श्यामचंदर के श्री अंग को सखाओं ने उस समय पहुंचा है पहुंचा और पहुंच करके विराजमान हो रहे हैं पायोद और बारिद ये दो नंद भवन के कहार हैं विशेष रूप से सो श्याम सुंदर के स्नान करने के लिए कुंज में स्नान घर में ये पयोद और बारिद कहार ये जल लाला करके रखते जा रहे हैं गंगालों में जल भर के रख रहे हैं सुगंध और कर्पूरक ये दो नापित के पुत्र हैं ये नापित पुत्र श्री श्याम सुंदर के श्रीचरण अंग में तेल की मालिश करते हैं सुभाष और बिलास ये श्री अंग में चंदन उनकी मालिश करते हुए चंदन का लेप करते हुए विराजमान हो स्नान कराने के बाद में पत्री ये तोलिया लेकर के श्री कृष्ण का अंग उनको अंगोझते हैं शीतालिक नाम करके जो दास हैं वे श्री श्यामचंदर के मस्तक के ऊपर सुंदर तिलक उसकी रचना करते हैं सुविलास ये गिलौरी और सुंदर पान ये बनाकर के श्री श्यामचंदर को पहले पान देते हैं फिर गिलौरी देते हैं फिर उसके ऊपर से अलग से कत्था उस कत्था की गोली वो देते हैं और श्री श्याम सुंदर पान चबा करके उसके ऊपर गिलौनी खा करके उसके ऊपर कत्था की जो गोली है उसको खा करके आनंदपूर्वक आप विराजमान हो रहे हैं ये सुवास सुविलास की सेवा और प्रेमकंद जो हैं वे सुंदर चक्कर नामक जो कंकण हैं उस कंकण को श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त के ऊपर धारण कराते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे ये अपूर्व से सुशोभित होते हुए ये विराजमान हो रहे हैं ऐसी अपूर्व शोभा इन सखाओं की ये दासगण जो हैं वे सेवा करते हुए विराजमान हो रहे हैं उसी का वर्णन कर रहे हैं सखागण मंद मंद हास करते हुए विराजमान हैं मुसरुण घुसुण गंध सार चूर्णई घन घन सार रजो भरेण पूर्णय च रोक्षित पुण्य विलास बशो कलापश्चित किसी सखा ने श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग में चंदन जो है, वो चंदन से चित्राम करते हुए विराजमान हुए हैं कर्पूर मिश्र सुंदर चंदन उस चंदन से अंग उन अंगों के ऊपर चर्चा करते हुए विराजमान हैं जो सखा है उसने तलक जो है वो तिलक की रचना की है एक दास ने श्री कृष्ण के भीगे वस्त्र हटा करके इनको पीतांबर धारण कराया है सुंदर दुपट्टा उसके ऊपर धारण किया है एक सखा श्री कृष्ण के केश उनको सुखा करके धीरे धीरे कंघी से केशों को सुलझाते हुए विराजमान हो रहा है शुभ, सुंदर पगड़ी जो है वो पगड़ी मस्तक के ऊपर धारण कराते हुए शुभ पगड़ी उनको विराजमान हो रहे हैं सुंदर आभूषण इस समय घर के जो आभूषण हैं वो घर के आभूषण विशेष रूप से धारण करके श्री श्याम सुंदर मनोहर लघु ललित महो विशंस पद्म आप अपने भवन में पधारे अपने कक्ष में और अपने कक्ष में पधारे हैं तब श्री सखाओं ने श्याम सुंदर के श्री चरण से पादुका जो है वो पादुका उतारी हैं और पादुका उतार करके आप श्री नंद बाबा के पास में गए नंद बाबा के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं स्नान घर से जिस समय श्याम सुंदर आते हैं उस समय विशेष रूप से पावरी धारण करके पधारते हैं क्योंकि श्री किशोरी जी भी जब स्नान घर से आती हैं उस समय पावरी धारण कभी पावरी धारण नहीं करती हैं परंतु स्नान घर से जब आती हैं श्रृंगार कुंज में उस समय पावरी धारण करके आती हैं पादुका धारण करके क्यों बुलशी शाम सुंदर अलता लगाएंगे और यदि गीले चरण से आई तो रज लग जाएगी तो अलता लगाने में कठिनाई होगी असुविधा होगी इसलिए पावरी धारण करके पधारे और कभी पावरी पावरी धारण नहीं कर रहे पंत इस समय विशेष रूप से श्री प्रिया जी भी प्रातःकाल स्नान के समय पावरी धारण करके और यहाँ पर भी श्री श्याम सुंदर पावरी धारण करके पधारे सखाओं ने पावरी हटाई है और पावरी हटा करके आप नंद बाबा बाबा उनके पास में पहुंचे हैं लघु ललित महो विशंस सदमा प्रिय सख पांडवलि पाण पद्मा धीरे धीरे श्री श्यामचुंदर आप सखा के श्री हस्त को पकड़ करके श्री नंद बाबा के पास में आए परहृत पादुका मणि की पादुका जो है उनको आपने दूर की है विनम्र और पितरम अमन दत्त भक्तिभाव कम्र पिता के चरणों में संध्या के समय आपने वंदना की ये संध्या के समय का विशेष बंधन है संध्या के समय बालक माता पिता सबको वंदना करते हैं ये एक शिष्टाचार है तो संध्या के वंदन करने के लिए सा, सायंकालीन बंधन करने के लिए नंदबाबा के पास में आप पधारे हैं नंदबाबा ने खूब आलिंगन किया है जोर से माथा सुंघा है आशीर्वाद देते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री कृष्ण नंदबाबा के पास में आप अभ जब बर्मासनम सत्यना पिबिशताम अनुमता शन अने उस समय बाबा के पास में कुछ देर आसन के ऊपर आप विराज विराजमान हुए हैं नंद बाबा से आनंदित कर रहे हैं श्री रोहिणी जी यशोदा जी के सन्मुख आकर के कह रही हैं कि रसोई तैयार है भोजन करने के लिए पधार है ब्रजपति ग्रहणीगित प्रणुमना नव नव दास दास प्रसन्ना व्यक्त मण पीठ पात्र श्रृंगा श्रृंगारकम उचित स्थल संगे जात रंगा श्री यशोदा जी ने उस समय आदेश प्रदान किया जो दासी हैं वे हैं और दासियों ने दौड़ करके उस समय उचित स्थान पर आसन पात्र झाड़ी जल ये सब सामग्री यथास्थान स्थापित की है श्री श्यामचंदर उस समय भोजन करने के लिए पधारे एक तदूत प्रियमित यदा सिध केन्द्रिया दे तेभ्यो युष्मत पक्वम बटक पटलम पंचभेद सा सस्तौ पंचेन्द्रियम तदैवाश तमोदय तस्भ्य भ्रमित सुरसाक्षा अनु रूपताब्धौ श्री जी ने सीधु केला आदि जितने भी पांच प्रकार के बड़ा उनको बन, ब, ब, आ, सजा करके रखा है ये जितनी भी सामग्री वो ऐसी जो कि पांचों इंद्रियों को पसंद करने वाली है माने सब सामग्री उसका रूप भी बड़ा सुंदर उनमें से गंध भी बड़ी सुंदर आ रही है उनमें रस भी है वे स्पर्श में भी परम कोमल होकर के विराजमान है तो स्पर्श भी तो शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, सब उनमें सुंदर विराजमान है तो केवल सुस्वादु ही नहीं बल्कि उनकी सजावट वो भी बड़ी सुंदर होकर के विराजमान है और सामग्री को देख करके उसकी ओर अपूर्व जो आकर्षण है वो हो रहा है हसन तो हास्यंत से नर्म भी भुगतवा पीतवा मदम चाम्यो क्षण तल पे इस प्रकार सब प्रकार की जो सामग्री है उसका सेवन करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं मधुम मधुमंगल उस समय हंसते जा रहे हैं हंसाते जा रहे हैं मधुमंगल कह रहे हैं बोले भैया ये जो लड्डू को जो स्वाद है ना या के आ गए स्वर्ग और मुक्ति मोक्ष दोनों के स्वाद फीके ये यथार्थ में कह रहे हैं पर्यास में नहीं कह रहे हैं भले मधमंगल प्रयास में बोल रहे हैं परंतु यथार्थ में कि इस महाप्रसाद के आगे इस प्रसाद के आगे स्वर्ग और मोक्ष दोनों के दोनों तुच्छ होकर के बड़ा विराजमान है मधमंगल कह रहे हैं कि धिक्धातारम व विधाता को धिक्कार है ब्रह्मा को जाने मेरो पेट इतना सो बनायो बड़ा सो पेट बना तो तो ये सब सामग्री मैं में खाए तो दिख हो रहा नैव चक्रे विभुम विधाता ने मेरे पेट को विभू नहीं बनाया सीमित बना माम साग सोत्री मैया व विधाता को धिक्कार है हाय यदि मैं तू मुको परोसमे के ताई आए और मैं तो ये कहूँ कि नहीं नहीं अब नहीं खाया जाएगा तो मुहकु धिक्कार है ऐसी सुंदर अमृत को कोई त्याग करे तो मना तो करनी नहीं चाहिए ऐसे मधमंगल अपने कहीं जो भोजन प्रियता उसको प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं बोले इतनी सुंदर सामग्री विराजमान है कि जो व्यक्ति भोजन करते समय बस अब नहीं चाहिए मत दो ये कहे वो महा अपराधी वो तो अपराधी कहलाए ऐसे मधमंगल हंस रहे हैं हंसन तो हसनश्चो ऐसे सब हंसते जाए हंसाते जाए भुक्तों पीता मोदा चम्यो आनंद पूर्वक भोजन करके उस समय क्षण तल पे वही उसी समय की लीला का श्री गोविंद लीलामृत ने वर्णन किया कि जो सुंदर लड्डू आए हैं उन लड्डू में से एक दाना लेकर के बूंदी का और मुंह में रख के और शाम सुंदर थू थू करें जैसे कड़वा आ गया हो ऐसे दिखा रहे हैं और फिर हंस रहे हैं श्री नंद बाबा सारे सखा भी भोजन कर रहे हैं सब कह रहे हैं लड्डू तो बड़े मीठे हैं जान गई यशोदा जी कि कन्हैया केवल बहानो कर रहे हंसी कर रहे है इसके बाद में जो भोजन करते समय बेशभूषा, अस्त हो गई उसको पुनः ठीक करके श्री श्यामचंदर आनंदपूर्वक आप विराजमान हुए आनंदपूर्वक सखाओं ने दासों ने आपके हाथ धोवाए हैं नपूर्व आप विराजमान हुए अब श्री कृष्ण गोदोहन करने के लिए पधार रहे हैं गोदोहन की लीला उसका वर्णन कर रहे हैं के दासा भृंगार तांबूल पात्र बेन पाणेह निर्योग पाश मेत्र आदि धारण स्ते तब जो दासगण है वो जल पात्र पान के पात्र गाय के हाथ धोने के लिए झाड़ी दूध धार झ फिर दूध के हाथ हो जाएंगे तो हाथ धोलाने के लिए चाहिए एक दास झाड़ी दा, लेकर के चल रहा है एक दास जो गाय के पैर बांधने की निर्योग पाश लोमना उस लोमना को लेकर के चल रहा है ऐसे शी श्याम सुंदर गैया चलाने के लिए उस समय पधारे आपने किसी सखा के बाएं कंधे के ऊपर अपनी दाहिनी भुजा रख रखी है किसी दास ने बीड़ा दिया आप बीड़ा ले रहे हैं बीड़ा लेकर के मुंह में रख के गलुआ में बीड़ा न्यारा शोभा को प्राप्त हो रहा है पान चबाते हुए आप पधार रहे हैं इधर इतना मुख विधुर वराद अंचलग्रंथत प्राप्त राधा सह सबयसा प्रेसस्तभ लीला मृत रासनी भ्याम फेलामृतरस भर श्रावणीरासनीभ्याम सितराभ्यावासु श्री तुलसी भी आई हैं और श्री तुलसी मंजरी ने अपनी गांठ खोल करके श्री श्याम सुंदर तो पधारे गैया चलाने के लिए और इधर तुलसी मंजरी जी ने श्री श्याम सुंदर के पत्तल से सुंदर कोई चीज प्रसाद उसको फेला लवयुक्त जो प्रसाद है उसको लाए और श्री राधिका को जिस समय प्रदान किया है श्री राधिका ने उस समय जितनी भी सखीगण उन सखीगणों को भी फेला लव को अपने महल में प्रदान किया है और वहां भोजन की लीला का दर्शन करके ये सब की सब अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रही हैं। श्री श्यामचंद्र गोधन में आए हैं और उनके गोदोहन करने की चर्चा को सुनकर के श्यामचंद्र गोदोहन करने के लिए पधारे हैं इधर श्री राधे का सायकालीन स्नान करने के बहाने आप पावन सरोवर पर पधा दिए और पावन सरोवर पर आकर के तीन में जो उद्यान उद्यान में सखियों के साथ स्नान करके श्री राधिका विराजमान हो रही हैं। श्याम सुंदर की शोभा शोभा का जितनी भी सखीगण हैं, वे वर्णन करने लगी कि अली सखी आशियो दंचत कुटुल चक्रा छाद को राजे श्री श्याम सुंदर की अलकावली वो कपोल के ऊपर न्यारी आ रही है टेढ़ी जो पाग ढीली हो रही है उसमें से कुछ अलग कपोल के ऊपर विराजमान हो रहे हैं पाग के ऊपर सुंदर सोने की लड़ी उनका दुमाला शोभा को प्राप्त हो रहा है सुंदर तुर्रा जो है वो मयूर मुकुट न्यारा हिल रहा है श्री शाम सुंदर की ऐसी अपूर्व सुंदर शोभा हो रही है कुंडल नाचते हुए गोदोहन के समय विराजमान हो रहे हैं भोरा कान में जो पुष्प के पुष्प धारण कर रखे हैं कर्ण फूल उन कर्ण फूलों के ऊपर बार बार श्री भोरा जिस समय आए श्री कृष्ण गाय दुहाने के लिए जब बैठें वो भोरा बेरबेर बेर बाधा डाले और आप हाथ से धार्मिक धार, धार काटते भी जाएं और फिर धार छोड़ करके भोरे को दूर हटाएं भोरे को दूर हटाते बा भले हारी तो ये भोरा आपकी एकाग्रता बिगाड़े तो एकाग्रता बिगाड़ने वाले भोरे को अपने हाथ से आप दूर कर रहे हैं एकाग्रता नष्ट इस भय से जो लक्ष्य कहीं नहीं चूक जाए जो धार है वो दोहनी पात्र में ही जानी चाहिए अन्यत्र नहीं जानी चाहिए ऐसे श्री कृष्ण ने मकर कुंडलों को भी कहीं बांध लिया है अच्छी तरह से पार जो है उसको जो ढीली हो रही है उसको बार बार सरकाते हुए बहोलियों से अपनी पाग जो है उसको सरकाते हुए आप बेराजमान हो रहे हैं निर्वण्यम प्रियमुख विधु ह्रियो हम सपद विशति चेतयंती विशाखा प्रोचे पश्य प्रिय सखी हरिर्दोहली यदम स्वयं शश्रु गिर मितकटुपीयूष कल्पम श्री विषवानंद नहीं आप प्रेम में कहीं डूब रही हैं श्री विशाखा चेत चेत प्रदान करते हुए कह रही हैं कि अरी सखी श्याम सुंदर की दोहन लीला जो है उसका दर्शन कर के पश्च्य सखे हरिर्दोह लीला श्याम सुंदर कैसे सुंदर गोदोहन करते हुए विराजमान हैं अरी सखे इस लीला का दर्शन करके सास नंद ने जो कड़वी वाली बोली कहीं होगी उस कड़वी बोली को भी भुला करके आप तुम कड़वी बोली को भी अमृत के समान मानती हो अब इस रूप माधुरी का दर्शन कर दर्शन कर और वो जो कड़वापन है बोली का उसकी सारी कटुता श्याम सुंदर का दर्शन करके दूर हो जाएगी विकसित कुमरे शास त्वरा बिकलित भाषकर निष्क काया श्री प्रिया अपूर्व से सुंदर नेत्र वाली श्री प्रिया विराजमान हैं आय प्रदोष लक्ष्मी उसका दर्शन कर जो कृष्ण की सेवा करने के लिए ये प्रदोष लक्ष्मी भी अब धीरे धीरे उपस्थित हो रही है र्थात संध्या का समय बीत रहा है और झुटपुटा होते हुए चला आ रहा है प्रदोष वह काल संध्या बीतने पे आ गई है और प्रदोष काल आने वाला है गैयाए चारों रंभ हैं पूर्व दिशा की कामनी पूर्व दिशा रूपी जो कामनी वो आज कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है और मानों चंद्रमा को चंद्रमुख को निकाल करके ये पूर्व दिशा कृष्ण का दर्शन कर रही है तो पूर्व दिशा हो गई एक नायिका पूर्व दिशा में उगने वाला चंद्रमा वह वा हो गया किसी नायिका का मुख आय वो मानो कृष्ण का दर्शन करते हुए वो नायिका अपने चंद्रमुख से कृष्ण का दर्शन कर रही है तुलित रेत शैल गंड शैल सुख मकर अयनम स्वतंत्र लील वृष वृषभगण साह मुनिवत्स यतस्तो न पाय सखी दर्शन कर दर्शनकार के कैलाश के समान उत्तम बेल जहाँ विराजमान है ऊंचे ऊंचे बेल वो भी बेलों के बाड़े में बैल अपूर् से विराजमान है आज श्री कृष्ण जिस जिस गैया का नाम लेते हैं वो गैया रंभाते हुए कृष्ण के पास में आकर के खड़ी हो जाती है श्री श्यामचंद्र ने गोदोहन किया गोदोहन करने के बाद में गाय जो है उनको खुजा करके आप सुखी हो रहे हैं गायों को खुजाते हुए गायें भी कृष्ण के श्री हस्त का स्पर्श प्राप्त करके परम परम सुखी होती हैं गाय को खुजाने का बड़ा शौक होता है बड़ा अच्छा लगता है गाय को खुजाए तो गए गाय श्री कृष्ण के पास में आकर के खड़ी हैं और आप उन जिसका नाम ले रहे हैं वही गाय आ रही है और आप खुजाते हुए विराजमान हो रहे हैं गोदोहन अपूर्व से आपने कुछ गायों का कर लिया कुछ गायों को गोदोहन कर रहे हैं दोहिनी में जो शब्द है पहले सं सन, सन शब्द हुआ फिर धम धम ये शब्द हो रहा है जैसे जैसे दोहिनी भरती जा रही है ऐसे ही स्वर वो बदलता हुआ चला जा रहा है गै गया, गायों के दोहन उनकी अपूर्व शोभा इष्टवाक्षोणीम प्रथम पैसो धारे साथ द्वित भी स्वांगुलजि नोंदय्वा श्री श्याम सुंदर ने पहले गाय जो हैं उन गायों के दो तीन धार धरती में डाली फिर धरती में डालकर के गाय के ही थन से दूध अपने हाथ में लेकर के हाथ को चिकना किया गाय के थन को फिर गीला किया मुलायम किया फिर गाय के थन को मुलायम करके अंगूठा और तर्जनी इनके द्वारा गाय के शीर्ष को पकड़ करके शेष तीन उंगली जो हैं उनके द्वारा थन को दबाते हुए जिस समय आ रहे हैं उस समय पहले दोहनी में सन सन शब्द हो रहा है और फिर दोहिनी जैसे भरती जा रही है वैसे ही घम घम शब्द ऐसे घमर घमर ऐसे शब्द करते हुए दोहिनी भरती हुई अपरूप से विराजमान हो रही है उसका दर्शन कर तो दधान दोहंत अंत सन शन, शन मसनत धम्म धमसे घोषाई ऐसे सुंदर स्वर जहां हो रहे हैं हल्ला मच रहा है अरे छोड़ दे छोड़ दे दोनी दोनी दोनी इधर से ला, इधर से से से ला ला ला ये दोनी भर गई है कोई दूसरी लेकर के के अरे दूसरी दोनी ला। इतने में गाय के थन से जो दूध फैल रहा है उस दूध से पूरी गौशाला आज श्वेत द्वीप बन गई है दूध जो है उनकी फुहार सर्वत्र छा रही है ऐसे कभी भी उस वाणी का पाग नहीं पा सकते हैं मुंचों पे पड़े नहीं पे दे गोवा इस दोहनी को ले जाओ उस बछड़ा को पकड़ उस बछड़ा को छोड़ ये दोहनी पात्र पकड़ ऐसे जहां घोष हो होते हुए विराजमान हो रहा है आपने आनंद पूर्वक ऐसे जो गाय जो हैं उन गायों को दोहाया अशी प्रिया जी अब रहे हैं कहीं कभी ने वर्णन किया कि धेन दोहत आती ही रथ ही एक धार दो पहुंचावत और एक धार जहा प्यारी <laughs> तो कभी कभी ये चंचलता करते हुए भी विराजमान है कभी दोहिनी में और कभी शिव प्रिया जी की तरफ भी धार को आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे अपूर्व रूप से खेल करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो मुंच आपे ही त्वरे मुंच छोड़ दे छोड़ दे अपे ही हटा हटा त्वर जल्दी कर पात्र मुझे दे में ये पात्र को ले जा ले जा दे ही दूसरी धोनी दे या, ही, या इसको ले जा करके अलग रख दे वहां पर बहुत बड़ा चबूतरा है उस चबूतरे के ऊपर जो दोहिनी हैं दुही हुई दोहिनी उनको सखागण लाला करके कृष्ण को देते जा रहे हैं और जो भरी हुई दोहिनी हैं, उनको एक चबूतरे के ऊपर आनंदपूर्वक रख रहे हैं ऐसे आनंदपूर्वक ये क्रीड़ा जो है वो क्रीड़ा यहाँ हो रही है ऐसे नाना वर्ण अक्षर उनका जहाँ प्रयोग हो रहा है अनेक रंग की गाय विराजमान है श्री श्याम सुंदर आपकी अपूर्व शोभा इस का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है थोड़ा दूध काढ़ा इतनी गाय कहां तक दूध काढ़ेंगे फिर बच्चों को छोड़ दिया सो पेट भर करके माने पूरा दूध नहीं निकाला जाएगा थन में से गाय गाय से आधा दूध निकाल करके आधा छोड़ दिया तो दर बच्चाई बछड़ा जो है उन्होंने आनंद पूर्वक पेट भर करके दूध पिया है गैयाए भी अपूर्व तृप्त हो गई हैं गैया बछड़ाओं को नहीं चाटती हैं जब ग्वालिया कृष्ण धार निकाल रहे हैं उस कृष्ण को सुनती हैं, कृष्ण को चाटती हुई विराजमान हो रही हैं। तो कृष्ण के चरण कृष्ण की जंगा उनको चाटती हुई ये गैया विराजमान हो रही है बछड़े तो के, के प्रति गाय में प्रेम नहीं है कृष्ण के प्रति ही प्रेम है गैयाओं का दोहन समाप्त हो गया गोपों ने भी दोहन कार्य छोड़ दिया है जैसे दोहन छोड़ा गैयाओं के बासन ऐन और बासन फिर से वैसे के वैसे ही खल खल करके जैसे आए हों पूरे के पूरे बासन वैसे ही भारी हो गए हैं और उनमें से जो ऐचना है गैया के थन वे अपूर्व तने हुए विराजमान हो रहे हैं बछड़ाओं को आनंद पूर्वक गाय निरंतर निरंतर निज बासल से श्री कृष्ण को पूरित करते हुए विराजमान हो रही हैं गायों के जो स्तन और बासन और एंचना दोनों के दोनों अत्यंत अत्यंत फूल गए हैं वैसे के वैसे हो गए हैं मोटे हो गए हैं श्री कृष्ण नंद बाबा उनके पास में सेवकों ने कहा जो धार दूध के बर्तन चरी जो इकट्ठी की गई थी उन भारी हुई चरियों को बाबा के पास में नंद महा बाबा के पास में ला करके रखा बाबा निरीक्षण कर रहे हैं कह रहे बहुत अच्छा बहुत अच्छा ऐसे बाबा को सब गोधन प्रदान किया गया जो गोरस है वो गोरस प्रदान किया प्रेमेश्वर गोपी निज मात्र लालतांग बत्सालयान बत्सगणाम बलांग है ऐसे श्री बलराम जी उस समय आए बलराम जी के साथ जितने भी गोपगण हैं उन गोपगणों ने अपने कन्हैया अपने अपने अपने बछड़े जो हैं वो अपने अपनी गायों के साथ में जुड़वाए हैं और गायों के साथ में जुड़वा करके यथास्थान सब सखाओं ने प्रवेश किया श्री कृष्ण जी मौका दे करके उस समय पर हारे श्री प्रिया जी जहाँ स्नान करने के लिए आई हैं पास की कुंज में और श्री प्रिया लाल साधी सखी भी एकत्रित हो गई हैं और सब सखियों ने श्री प्रियालाल उनकी आनंदपूर्वक संध्या आरती की है संध्या आरती की जय जय श्री राधे श्याम आनंदपूर्वक सब प्रियालाल का मिलन करा करके अपूर्व से आनंदित हो रही हैं सखी उस समय संध्या पूजन इत्यादि जो लीला है उनको करते हुए विराजमान श्याम सुंदर के मैं भैया हम भी संध्या पूजा में आमे कहीं संध्या पूजा का वर्णन किया है बाणी साहित्य में संध्याली इलाका सखी गण के हैं बो श्याम सुंदर यह संध्या पूजन में पुरुष जाति का प्रवेश नहीं है बोले हमको तो जानो बोल तो एक काम करो हम तुमको गोपी वेश बना दे तो सखी उस समय श्री श्याम सुंदर को गोपी वेश धारण करा करके संध्या पूजन उनका पूजन करने के लिए शिवप्रिया जी संध्या पूजन करने के लिए आए तो मन वांछित फल पाइए सुनो कुमार विश्वान की साझी साचो देवी सच्चा देव होकर के विराजमान है साझी की पूजा करने पर मन वांछित फल की प्राप्ति होगी साझी जो प्रियालाल दोनों के हृदय के भाव को साझा करे उसका नाम सांझी सखी ही सांझी होकर के विराजमान है जो साक्षी होकर के विराजा सांझी माने साक्षी प्रियालाल दोनों के प्रेम की जो साक्षी होकर के विराजमान उसका नाम सांझी संध्या माने दोनों में संधि कराने वाली उसका नाम सांझी सखी ही प्रियालाल दोनों में संधि कराने वाली हो करके विराजमान हैं ऐसे संध्या पूजन और संध्या पूजन में ही कहीं श्री प्रियालाल इनके आरती करते हुए सब सखी गण सुखपूर्वक विराजमान हो इस प्रकार श्री भावनाशाह संग्रह में श्री तातपाद ने ये सायंकालीन जो लीला है वो सायंकालीन लीला श्री श्यामचंद्र का स्नान करना श्री प्रिया जी का स्नान करना श्री श्याम सुंदर का भोजन करना भोजन करने के बाद में गोदोहन और गोदोहन के बाद में फिर संध्या आरती जो सायकालीन कुंज उन कुंज में शिवप्रिया लाल का विराजमान होना इन सब का श्रीमन महाप्रभु ध्यान कर रहे हैं और महाप्रभु के अपनी लीला में भी ये सारी लीलाएँ आनंदपूर्वक श्री नवद्वीप में भी विराजमान हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री